पूर्व पक्ष ने शंका किया था अनुपलब्धि को आप कर्णांतर मानते हैं क्या दूसरा कोई कर्ण नहीं है अभाव प्रमा के लिए अथवा अनु अनुभव होता है अनुभव अर्थात ऐसे अनुव्यवसाय होता है तो ये पूर्व पक्षी सब अपना विकल्प दिखाने के बाद सिद्धांति उच्च कहकर कि प्रत्यक्ष जो इंद्रिय है वो अभाव ज्ञान के लिए कर्ण नहीं बनेगा क्योंकि सनिकर्ष नहीं होता है और संयुक्त तो विशेषणता सिद्धांति कहा इसमें कोई प्रमाण नहीं है और जो आप प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा संबंध को सिद्ध करते हैं वो आधार आधे भाव को ही वो सिद्ध करता है अभाव और, और इंद्रिय का बीच में सन्निकर्ष को वो सिद्ध नहीं करता है अच्छा आगे टीका में यद्यपि किंच इत्यादि यहाँ से देखेंगे यद्यपि किंच तदपि न अर्थात जो अब किंच कह करके जो सब बात कहे वो भी ठीक नहीं है किंच कहा -का था चार पंक्ति ऊपर में अंतिम शब्द है किंच तो, था कहा कि तो किंच प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाणम कारणम इति उत्सर्ग प्रत्यक्ष प्रमा है तो उसका कारणम भी प्रत्यक्ष होगा ये सामान्यतया अगर कोई बलवता बाधक है तो ठीक है नहीं है तो मानना पड़ेगा प्रत्यक्ष अगर प्रमा है तो कर्ण भी प्रत्यक्ष होगा और यहाँ कोई बलवान बाधक है नहीं प्रकृत से अभाव ज्ञान प्रत्यक्षम आप और हम दोनों ही मानते हैं कि अभाव का जो प्रमा होता है वो प्रत्यक्ष इसलिए उसका इंद्रिय भी प्रत्यक्ष होगा मतलब उसका प्रमाण भी प्रत्यक्ष होगा इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाणम इंद्रियम अभाव ज्ञान के लिए भी कर्म होगा सिद्धांत ने कहा कि बाधक है बाधक अर्थात सन्िकर्ष नहीं है पूर्व पक्षी वहां कहा था कि बाधक अभाव इंद्रिय और अभाव का बीच में संबंध प्रमाण कर दिए प्रत्यक्ष और अनुभव, वत्यक्ष के द्वारा ये बात जो कहा था सिद्धांत भी कह रहा है कि वो बात सब ठीक नहीं है क्या खंडन करता है सन्निकर्ष अभाव प्रबल तरह बाधक से सत्वात प्रमा अगर प्रत्यक्ष है तो प्रमाण भी प्रत्यक्ष होगा अगर, अगर बाधक नहीं है तो सिद्धांत कहता कि प्रबल है क्या प्रबल बाधकर्ष अभाव इंद्रिय और अभाव के बीच में होता नहीं <coughs> किंच सिद्धांती और विकल्प करता है अभाव को आप विशेषणता संबंध से मानते हैं इंद्रिय के साथ विशेषणता संबंध शनिकर्ष अभाव का होता है कि अभाव से विशेषणता मात्र शनिकर्ष अथवा इंद्रिय सन्निकृष्ट अधिकरण विशेषणता ये दूसरा विकल्प लाए पहले केवल विशेषणता अभी इंद्रिय अधिकरण तो में विशेषण बनेगा अभाव ये दूसरा विकल्प हुआ तो इंद्रिय सन्निकृष्ट अधिकरण में विशेषण बनेगा तो अंधकार भी अभाव का ज्ञान हो जाए इसलिए आगे विकल्प देते है कि वधिकरण प्रतियोगी सत्वम अनुपलब्धि विरोधी जिस अधिकरण में प्रतियोगी अगर रहेगा तो अनुपलब्धि नहीं होगी अर्थात अनुपलब्धि में योग्यता भी रहना चाहिए योग्य अनुपलब्धि इसको सहकारी कारण भी मानेंगे तीन विकल्प हुआ केवल विशेषणता अथवा अधिकरण विशेषणता अथवा योग्य अनुपलब्धि अधिकरण विशेषणता तीन विकल्प दिए नाद्य केवल विशेषणता नहीं है तो अगर केवल विशेषणता दिवा, से शनिकर्ष मानेगे भित्त्यादि व्यवहित भूतलादि वृत्ति घटादि अभाव दीवाल दीवाल से व्यवहित हुआ भूतल उस भूतल में घटा भाव है तो उस घटाभाव विशेषण है वो भूतल में तो वो घटाभाव में विशेषणता शनिकर्ष रह जाएगा तो रहने से विशेषणता मात्र से विद्यमान्व न वहा विशेषणता मात्र भूत अलग है विशेषणता मात्र विद्यमान है होने पर प्रत्यक्षता तो अधिकरण का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है किंतु आप तो कहते हैं विशेषणता मात्र सन्नीकर्ष हमको अधिकरण प्रत्यक्ष होना क्या जरूरत है केवल विशेषणता अभी अधिकरण जो है वो दीवाल के पीछे है जी। जी। जी। तो विशेषणता तो उसमें अभाव है अभावेषण संबंध से है इसलिए त्वित विकल्प दिया था कि इंद्रिय सन्निकृष्ट अधिकरण में विशेषण करना चाहिए विकल्प देता है। ये करके का का है सिद्धांति सिद्धांत ये तीन विकल्प करता है क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है की विशेषणता सनिकर्ष सिद्धांति पहले कह दिया की विशेषणता ये सन्निकर्ष नहीं होगा क्यूँकी ये कोई प्रमाण नहीं है विशेषणता इस प्रकार की और किन करके और अधिक कह रहा है तो विशेषणता में अगर इंद्रिय शनिकृष्ट अधिकरण विशेषणता कहेंगे फिर व्यवहित तो वाला कौर नहीं लेगा इसलिए न द्वितीय अभी द्वितीय विकल्प पूर्व पक्षी का सिद्धांत उसका खंडन कर रहा है पर मते कर्ण अवचिन्न नभस एवं श्रोतवात् नये के मत में जी, जी, तो ये कर्ण बलय अवचिन्न कर्ण संस्कुल अवच्छिन्न नभ इसी को स्रोत इस कहते हैं तस् एव स्वग्राह्य शब्दाभाव अधिकरण अभी जो श्रोतेंद्रिय है उसमें शब्दाभाव है श्रोत आकाश है आकाश में शब्दाभाव है कौन सा आकाश है जो श्रोत वाला आकाश है तभी होने से स्वग्राह्य स्वग्राह्य अर्थात तो वही स्रोत्र ग्राह्य श्रोत ग्राह्य शब्दा भाव ये शब्दाभाव कहाँ है अभी वही अर्थात तो श्रोत्र इंद्रिय में ही है क्यूँकी श्रोत्र इंद्रिय आकाश है तो स्वग्राह्य शब्दाभाव अधिकरण स्वग्राह्य शब्द या शब्द का भाव शब्दाभाव अभाव क्यों आकाश में जैसे शब्द का अभाव हुआ ऐसे श्रोत इंद्रिय अभी हम कोई शब्द नहीं सुन रहे हैं तो हमारा जो करण चिन्ह है वहां सब तो नहीं है अभी आप कह रहे हैं कि इंद्रिय और अधिकरण शनिकृष्ट होगा रहेगा और उस अधिकरण में अभाव विशेषणता होगा तभी जाकर अभाव का, का प्रत्यक्ष होगा श्रोत्रेंद्रिया। तभी अधिकरण हुआ स्रोतेंद्रिय तभी श्रोतेंद्रिय रूप का अधिकरण और श्रोतेंद्रिय ये दोनों का बीच में संयोग बनेगा मतलब संबंध बनेगा पहले नहीं बनेगा तभी तो उस अधिकरण में शब्द तो है ठीक है किंतु आपका जो लक्षण है इंद्रिय संकृष्ट अधिकरण में रहेगा विशेषणता संबंध से, से. अभी तो इंद्रिय सन्निकृष्ट अधिकरण ही नहीं हुआ हो, नहीं होने से आपका लक्षण नहीं जाएगा जी. नहीं जाने से आपको अभाव का ज्ञान नहीं होना चाहिए शब्दाभाव का ज्ञान नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी इंद्रिय अधिकरण का संयोग संबंध नहीं हो रहा है तो नहीं होने से आपको शब्दाभाव का ज्ञान नहीं होना चाहिए किन्तु होता है इसलिए आपका लक्षण यहाँ घटेगा नहीं श्रोग ग्राह्य शब्दाव अधिकरण स्वे निकर्षा क्योंकि इंद्रिय हो गया स्व और वही अधिकरण बना स्वे न स्व असनिकर्षा अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष अभाव है ना तो यहाँ अभिसन्निकर्ष नहीं हुआ हो। नहीं होने से शब्दाभाव से अप्रत्यक्ष प्रसंग शब्दाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए किंतु होता है इसलिए द्वितीय विकल्प भी ठीक नहीं हुआ सिद्धांति तीन विकल्प करके तीनों विकल्प को खंडन कर देगा तो पूर्व पक्षी जो कहा था किंच प्रत्यक्ष प्रमाणत तो इंद्रिय ही होगा क्योंकि कोई प्रबल वादक को नहीं है एकाता सिद्धांति ये कहा था। भी कहता है तदपि न और न कैसे उसी को भी सिद्धांति विकल्प करके बता रहा है अच्छा अभी तृतीय विकल्प रहा तृतीय विकल्प हुआ कि योग्य अनुपलब्धि जिस अधिकरण में मतलब उपलब्ध होगा योग्य अनुपलब्धि भी हम और सहायक सहकारित्व न लेंगे अभी सिद्धांत कहते कि तृतीय अभी तृतीय विकल्प के अनुसार भी अनुपलब्धि विरोधी त्व प्रतियोगी सत्व हो जाएगा तो अनुपलब्धि का विरोधी होगा ये अनुपलब्धि विरोधी इसका क्या अर्थ है उपलभ्य मानत्व तो, प्रतियोगी सत्व है तो उपलब्ध मानत्व तो, ये आएगा तस्या, किं तथा उपलब्ध मानस्य उपलम्ब से जो प्रतियोगी का उपलम्ब होगा किं यदा कदाचित भावो अपेक्षित अर्थात तो प्रतियोगी सत्व होने से यदा कदाचित उपलम्ब हो जाएगा इस प्रकार कहना चाहते हैं अथवा नियम है ना अर्थात यदा प्रतियोगी सत्वम तदा उपलम्ब निश्चित रूप से होगा प्रतियोगी रहने पर भी कभी उपलम्ब हो जाएगा अथवा तो प्रतियोगी रहने मात्र से निश्चित रूप से उपलम्ब होगा दो विकल्पों के आद्य अर्थात प्रतियोगी होने पर कभी उपलब्ध हो गया जी जी, आ, कभी उपलम्ब हो जाने पर और अन्य समय में प्रतियोगी उपलम्ब नहीं होगा ऐसे दो मतलब कभी उपलब्ध हो गया अर्थात कभी उपलम्ब नहीं होगा कभी उपलब्ध नहीं होने का अवस्था में भी आपको अभाव का प्रत्यक्ष हो जाने का आपत्ति आएगा ये सिद्धांति दिखाएगा कैसे एक विशेष स्थिति सिद्धांति दिखाता है व्यवहित अभी अभाव अधिकरणे अभाव का अधिकरण व्यवहित है जी। जी। और कदाचित उपलम्ब संभव प्रतियोगिना प्रतियोगी उस अधिकरण में कभी उपलब्ध हो जा सकता है जो अधिकरण है वो व्यवहित तो है उस अधिकरण में प्रतियोगी कभी दिख सकता है ऐसा हो सकता है हमको प्रतियोगी दिखता है किंतु अधिकरण दिखता नहीं प्रतियोगी अर्थात घटक भाव दिख जाएगा ये आपत्ति सिद्धांत दिखाएगा किंतु पहले अभी मतलब भूमिका उसको दे रहा है कैसा स्थिति दे रहा है कि आपको अभी अधिकरण भूतलो नहीं दिख रहा है किंतु तो उस भूतल में के घटो है वो घटो दिख रहा है ऐसा कभी हो सकता है नहीं होगा हो भूतल नहीं दिख रहा है किंतु तो नहीं दिखेगा है। नहीं दिखेगा मतलब है निश्चय नहीं होगा ये निश्चय नहीं होगा किंतु हमको तो दिख जाएगा आगे होगा की घटो नहीं दिखेगा किन्तु भूतल दिखेगा ऐसा स्थिति वही समान स्थान पर पहले खाली घटो दिखा भूतलो नहीं दिखा आगे घट नहीं दिखा और ना, पहले हुआ कि भूतलो नहीं दिखा अधिकरण व्यवहित तो हुआ कि तो दिखा आगे हुआ कि नहीं तो सकते। मतलब कुछ पर्दा डालता है आगे क्या हुआ कि प्रतियोगी तो अभी दिखा नहीं है कि तो भूतल तो दिख रहा है भूतलो दिख रहा है अर्थात पूरा भूतलो नहीं दिख रहा है क्योंकि प्रतियोगी जिस स्थान पर था उस स्थान तक पूरा भूतल नहीं दिख रहा है अभी क्या है उसको निश्चय हो जाएगा वहाँ घटाभाव है बोल करके पहले भूतलो नहीं दिख रहा था घटो दिख रहा था अभी घटो नहीं दिख रहा है किन्तु भूतल दिख रहा है उस स्थान का ठीक नहीं दिख रहा है थोड़ा आगे तक दिख रहा है अभी घटो नहीं दिख रहा है घट को पर्दा डाल दिया है कुछ कर दिया लेकिन बीच में थोड़ी कुछ क्रिया होनी चाहिए कि होता होता नहीं व्यक्ति आएगा पर्दा डाल देगा ऐसा भी कुछ मतलब कुछ मान लेना है तो फिर विशेष है ना पहले हमने घटका निश्चित कर लिया और थोड़ी देर बाद में पर्दा डाल दिया तो हनुमान लगा गया आगे पीछे देख के ये दे के वही है तो यहाँ ऐसा अभी है की अभी उसको भूतोलो दिख रहा है किन्तु घटोटो नहीं दिख रहा है थोड़ी समय पहले वहाँ घटोटो को देखा था अभी घटा भाव अभी उसको घटो नहीं दिख रहा है घटा भाव निश्चय कर लेगा नहीं करेगा पहले पहले घटो देखा था अभी कितना घटो नहीं दिख रहा है तो अभी अधिकरण में योग्य उपलब्धि अर्थात तो पहले जिस समय में घटो दिख रहा था वो निश्चय था कि घटो दिख रहा है मतलब यहाँ घटाभाव नहीं है ऐसे निश्चय था तो प्रतियोगी तत्व होने से अभाव का मतलब प्रतियोगी अगर होता तो दिखता ये हमारा योग्यता अनुपलब्धि में अनुपलब्धिता अभी ऐसा अधिकरण में आपको योग्यता भी है जी। और आप कहते है की यदा कदाचित प्रतियोगी होने पर कभी दिख जाएगा आगे प्रतियोगी होने पर भी अभी दिखता नहीं क्योंकि पर्दा आ गया जी। तो ऐसा स्थिति में आपको अभाव ज्ञान होगा नहीं होगा अगर आपको ऐसा स्थिति में कहीं अभाव ज्ञान हो जाएगा क्योंकि आप कहते हैं कि आपको अनुपलब्धि में योग्यता आना चाहिए और अधिकरण के साथ सनिकर्ष होना चाहिए ऐसा होने से अभाव ज्ञान हो जाएगा जब घट को पर्दा आड़ में रख दिया अभी अधिकरण के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो गया और आपको यहाँ योग्य अनुपलब्धि वो भी पहले दिखा दिया था आप अभी को कहना पड़ेगा हाँ अभी तो घटा का अभाव है क्योंकि अधिकरण देख रहे हैं घटर नहीं दिख रहा है योग्य अनुपलब्धि भी है और आप पहले कही यदा कदाचित प्रतियोगी दिखना चाहिए प्रतियोगी होने मात्र से सर्वदा दिखना चाहिए अभी ये पक्ष नहीं है यदा कदाचित दिखना चाहिए आपको दिख गया था तो ऐसा स्थिति में आपको कहेंगे अत्र घटाभावी किन्तु तो अभी घटाभाव नहीं है घट तो वहाँ है वास्तविक होना चाहिए कि हाँ घट है नहीं है संशय है क्योंकि पर्दा जब डाला है हो सकता है घट को उठा भी लिया होगा तो संशय होने का समय में आपको घटा भाव का प्रमा हो जाएगा फिर क्योंकि आप कहते हैं यदा कदाचित प्रतियोगी का ज्ञान होना चाहिए आपको हो गया यदा कदाचित इंद्रिय अधिकरण के साथ सन्नीकर्ष होना चाहिए भी हो रहा है और योग्य अनुपलब्धि में योग्यता भी है आप पहले दिखा दिया था सारे निमित्त हो जाने से आपको घटाभाव का प्रमा यहाँ हो जाएगा क्योंकि सामग्री है किन्तु वास्तविक ये नहीं कर पाएंगे संशय है तो ऐसे स्थान को ये दोष दिखाता है विशेष स्थिति करके दिखा रहा है आद्य आद्य अर्थात व्यवहित अभी अभाव अभावित अर्थ पूर्व अधुना न पूर्व पूर्व अभाव व्यवहित कदाचि उपलब्ध संभवात प्रतिन यहाँ तक एक वाक्यांश हो गया व्यवहितते अभाव पूर्व व्यवहित अभी अभाव अभी करण तक एक वाक्यांश हुआ कमा करदना से ठीक है आगे कदाचित उपलम्ब संभवत प्रतियोगी न कभी प्रतियोगी का उपलम्ब हो सकता है अधिकरण व्यवहित तो है किंतु तो प्रतियोगी का उपलम्ब हो सकता है यहां तक तो दूसरा वाक्यांश हुआ आगे तद व्यवधान समय तद कहने से उसका पूर्व में प्रतियोगी ये तृतीय वाक्य हुआ प्रतियोगी व्यवधान समय अपनी अभाव प्रत्यक्ष है प्रतियोगी नहीं दिख रहा है प्रतियोगी व्यवधान समय किंतु अभी अधिकरण दिख रहा है ये यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा प्रतियोगी नहीं दिख रहा है क्योंकि किंतु अधिकरण दिख रहा है क्योंकि आपका विकल्प में है कि अधिकरण के साथ इंद्रिय सन्निक होना चाहिए इसलिए मानना है पहले अधिकरण नहीं दिखता था प्रतियोगी दिखता था अभी प्रतियोगी नहीं दिखता है अधिकरण दिखता है इस स्थिति में आपको अभाव अभाव के प्रमा हो जाए अभाव प्रत्यक्ष हम प्रत्यक्ष अर्थात प्रमाण अभाव की प्रमा हो जाए ये दोष आएगा अभी ये पक्ष अर्थात यदा कदाचित प्रतियोगी सत्व वहां होने पर दिखे गया इसी विकल्प नहीं हो पाया और आगे इसमें द्वितीय विकल्प था कि नियमेना अर्थात यदा यदा प्रतियोगी सत्व तथा तथा प्रत्यक्ष अभी पर्दा आड़ मतलब पर्दा का आड़ में हो गया बोल करके हम कहते हैं कि प्रतियोगी कदा कदा उपलब्ध ये नहीं कहते हैं, है मतलब निश्चित दिखना चाहिए ऐसा स्थिति अर्थात यदा प्रतियोगी तो नियम ना प्रति मतलब योग्य अनुपलब्धि का विरोधी जब भी है तो दिखना चाहिए ऐसा स्थिति पूर्व विकल्प में ये नहीं था होने पर भी नहीं दिखता था इसलिए अलग विकल्प इस स्थिति में कहते हैं स्रोत्र दे भूतला दो शब्द घटा दे यथा संख्या स्रोत देश में शब्द अथवा भूतल में घट सत सामग्री अभा सामग्री अगर नहीं है अनुपलम्ब संभव है न अगर सामग्री नहीं है स्रोत में शब्द है और भूतल में घट है भूतल में घट होने पर भी कभी अनुपलम्ब हो सकता है सामग्री नहीं होने से क्या सामग्री आलोकन ऐसे श्रोत में शब्द होने पर भी कभी उपलब्ध नहीं हो सकता है कभी क्या घटना हो सकता है कुछ, कुछ का सकता। <laughs> तब तो कभी होगा नहीं हाँ मनुष्योग अगर नहीं है तो, तो सामग्री है क्योंकि न्याय मत में कोई भी ज्ञान होने के लिए आत्मनुग चाहिए और इंद्रिय मनुष्योग भी चाहिए तो सामग्री अभाव तो अनुपलम्भ संभव है ना तो आपका ये जो था कि नियम जब प्रतियोगी है तो निश्चित रूप से अनुभव होना चाहिए ऐसा अधिकरण में अभाव का ज्ञान होगा अभी यहाँ प्रतियोगी है प्रतियोगी होने पर भी ना ना प्रतियोगी है किंतु सामग्री नहीं होने से अनुपलंब हुआ आपका पक्ष था कि यदा प्रतियोगी तदा उपलम्बन हो अभी प्रतियोगी है उपलम्बन नहीं हुआ नहीं होने से यदा प्रतियोगी तदा उपलम्ब होगा तो ऐसा अधिकरण के साथ इंद्रिय संनिकर्ष होने से अभाव का ज्ञान होगा अभी ये स्थिति यहां नहीं है जब प्रतियोगी रहेगा तब उपलब्ध होगा ऐसा अगर स्थिति जहां मिलेगा ऐसे अधिकरण में अभाव रहेगा अभाव के साथ इंद्रिय का संनिकर्ष होगा तभी तो ज्ञान होगा ये पूर्व का विकल्प सिद्धांत कहता है कि देखिए अभी यदा प्रतियोगी है तदा उपलम्बन ऐसा नहीं रहा दो स्थान दिखा दिया तो ऐसा स्थिति में आपको अधिकरण के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर भी आपको अभाव का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि आपका नियम है कि यदा प्रतियोगी सत्म तथा उपलम्बन हो यहाँ नहीं रहा नहीं रहने से यहाँ अभी अधिकरण के साथ सन्निकर्ष होने पर भी अभाव का ज्ञान नहीं होगा तो इस स्थिति में आपको मानना पड़ेगा कि अभाव का ज्ञान आपको नहीं होगा नियम है ना तद अनुपलम्भ अयोगा तत्र तथा अभाव से पत्ते फिर अभाव का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि अभाव ज्ञान होने के लिए आपका नियम था जब प्रतियोगी रहेगा तब ज्ञान होना चाहिए किंतु तो अभी प्रतियोगी होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ ऐसा स्थान पर आपका अभाव का ज्ञान नहीं होगा तो ये तीन विकल्प करके खंडन कर दिया किंच करके पूर्व पक्षी जो कहता था कहकर के पूर्व पक्षी क्या कहता था प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाणम ही कारणम करणी उत्सर्ग ये नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया क्यूँकी शनिकर्ष सिद्ध नहीं पा शनिक सिद्ध करने के लिए तीन विकल्प पूर्व पक्षी का पक्ष में था सिद्धांत ही विकल्प के बंतु तीन विकल्प पूर्व पक्षी का सिद्धांत उसको खंडन कर दिया तीनों उपाय से नहीं हो पाएगा इसलिए ये अनुपलब्धि को प्रमाणांतर मानना पड़ेगा अच्छा इति नियम है न तद उपलम्बा अप्रत्यक्षता पते इति बिस्तर पता नहीं खंडन में ये दिया होगा क्या शिक्षक में ये विचार नहीं है ये अन्यत्र इसमें अलग प्रमाण मानने से कुछ वेदांत में फायदा है कि नहीं तो क्योंकि इसको प्रत्यक्ष का ही एक विभाग भी बोल सकता था सिर्फ कारण को लेकर अलग एक प्रमाण ही अलग यहाँ क्या सिद्धांत क्यों अनुपलब्धि को जोर देता है अनुपलब्धि और वेदांत ये उसका मुख्य बात है तो इसलिए उसको तो सिद्ध करने के लिए वो चाहेगा पूर्व पक्षी प्रत्यक्ष क्यूँ कहता है क्योंकि वो प्राग को मान करके काम चलाएगा सिद्धांत तो किन्तु ज्ञान प्राग को लेकर के नहीं चल पाएगा उसको तो अज्ञान एक भाव पदार्थ तो चाहिए ना नहीं तो ये जगत सृष्टि ये सब उसका तो सारे मायावाधक कहते हैं ना तो उसका मुख्य चीज तो ये है, है। अनुपलब्धि का अर्थ है कि अज्ञान जो की साक्षी भाष्य है टीका मैं एवं उक्ता नाम प्रमाण नाम कीदृश प्राम अपेक्षाएं आह उक्ता नाम प्रमाणा नाम ये सब प्रमाण में प्राम्य प्रमाण शब्द का अर्थ प्रमा प्रमा में प्राम्य अर्थात प्रमा में प्रमात्व तो ये किस प्रकार की मतलब प्रमा में प्रमात्व एक क्या चीज है और कैसे उसका अनुभव ज्ञान होता है मूल में एवं उक्ता नाम प्रमाणा नाम प्रामाण्यम स्वतः एवं उत्पद्य ज्ञा पे मूल में जो दिया एवं उगता नाम प्रमाणान प्रमाणान यहाँ प्रमाण शब्द का अर्थ प्रमाण और प्रामाण्य शब्द का अर्थ प्रमात्व हम किसी चीज को प्रमा कहते हैं क्यों प्रमा कहते हैं उसमें प्रमात्व है तो ये प्रमात्व क्या चीज है और प्रमात्व है बोल के हमको कैसे पता चलता है क्योंकि अगर उसमें प्रमात्व नहीं है हम उसको प्रमा क्यों कहेंगे हम उसको संशय कह देंगे कहते हैं प्रामाण्य कहता है कि प्राम स्वतः ज्ञायते च प्रमा में प्रमा में प्रमात्व तो स्वतः हो उत्पन्न होता है और स्वतः ज्ञायते ये वेदांत तो का एक अर्थात साधक उचित दृष्टि आगे विचारों में से वेदांत तो कहता है कि आपको ज्ञान हुआ ये प्रमा है नया कहेगा कि आपको ज्ञान हुआ जब तक सफल प्रवृत्ति से निश्चय नहीं होगा आपका ज्ञान को आप प्रमा नहीं कह पाएंगे सफल प्रवृत्ति हुआ आपको निश्चय हो गया तभी तो कहेंगे हमको जो जल का ज्ञान हुआ था क्योंकि अभी त्रिषा निवृत्ति हुई yeah. yeah. इसलिए हमको जो जल ज्ञान हुआ वो प्रमाण वेदांतिक जल को देखा तो ये प्रमाण yeah. अगर आपका त्रिषा निवृत्ति नहीं हुआ तब तो कहेंगे की हमको भ्रम हो गया था किंतु जिसको देखेंगे उसको प्रमाण वेदांत कहता है कि सरल विश्वास बनो संदेह मत करो नया कहेगा कब भी विश्वास मत करो सर मतलब संदेह करो निश्चय तो वेदांत का मतलब अच्छा है उनका दर्शन है पहले तो जो ज्ञान होगा मान लो हाँ ये ठीक है वो तो झूठ बोल सकता है क्यों मानेंगे इसे झूठ बोल सकता है माने जो कहा विश्वास करेंगे क्योंकि संदेह करना ही साधक का एकदम आत्मा संशयात्मा <laughs> तो ये जो हम पढ़े हमको लगा कि बिल्कुल एकदम सही बात है कभी संशय नहीं करना है उसे चित्त दूषित होता है तो इसको आगे कहते हैं टीका में ननु परतस्तव प्रामाण्यवादि तार्कि जागृति ये तार्कि लोग परत प्रामाण्यवादी अर्थात प्रमा हुआ प्रमा में प्रमात्व तो ये परत अन्य उपाय से जाने ऐसे तार्किक जागृति कथम एवं बक्तुम सक्यते थे आप स्वतः प्रमाण और उसमें उत्पादते ज्ञायते प्रमा में प्रमात्व प्रमात्व की उत्पत्ति और प्रमात्व की ज्ञान ये दोनों स्वतः कैसे होगा मूल में तथा ही स्मृति अनुभव साधारण प्रवृत्ति अनुकूल स्मृति और अनुभव ये दोनों में साधारण संवादी प्रवृत्ति अनुकूल संवादी प्रवृत्ति ये संवादी और विसंवादी दो प्रकार की प्रवृति है संवादी अर्थात फलावसान अर्थात प्रवृत्ति करने के बाद फल प्राप्त हुआ जो मणिबुद्धिया दौड़ करके मणि प्राप्त कर लिया ये संवादी वो तो वो क्या है ना वो संवादी भ्रम वहा भ्रम के लिए दोनों बात कहा गया क्योंकि उपासना का विचार उपासना भ्रम ही है किंतु कुछ उपासना करने से हमको प्राप्त हो जाता है कुछ उपासना करने से प्राप्त नहीं होता है इसलिए संवादी विसंवादी भ्रम यहाँ किंतु संवादी विसंवादी प्रमा इसको लेकर विचार संवादी प्रवृत्ति अनुकूल अर्थात संवादी अर्थात फलावसान प्रवृत्ति फलावसान प्रवृत्ति अनुकूल जो होगा वही प्रमा होगा तद्वति तद प्रकार ज्ञानत्म तद्वति तदवती तद प्रकार ज्ञान प्रमा तदवती तत्प्रकार ज्ञान ये प्राम्यम प्रमा टीका में पूर्व पृष्ठ में दिया इच्छा वृत्ति प्रामाण्य अतिप्रसंग प्रसंग बारणा तद्वति तद़्या। तदवती तद ज्ञानत्व अगर नहीं कहेंगे तद्वति तद प्रामाण्यम इच्छा में भी प्रामाण्यम रहे इच्छा rat... हुआ, हुआ। क्या प्रमाण कहेंगे हाँ इसमें प्रामाण्य है तद्वती तद ये इच्छा में लक्षण न चला जाए इसलिए तदवती तद प्रकार ज्ञानत्व ये कहा भ्रमे निराशा है खाली तद प्रकार का ज्ञानत्व कहेंगे ये तद अभावती तद प्रकार का ज्ञानत्व हो जा सकता है इसलिए तदवती ये कहा मूल में आगे टीका में स्मृति अनुभव साधारणम संवादी प्रवृत्ति अनुकूलम प्रामाण्यम जो मूल में कहा इसी को फिर कह दिया है तदवती तद ज्ञानत्व का ये प्रामाण्य हुआ सिद्धांत कह दिया कि ये जो प्रामाण्य है अर्थात परमात्व ये स्वतः स्वतः उत्पत्ते और स्वतः ज्ञायते mm -hmm. उत्पत्ति और ज्ञप्ति दो चीज कहते हैं कहीं कहीं विचार आता है उत्पत्ति ज्ञप्ति और स्थिति अनन्यास रहे दिखाते हैं उत्पत्ति में अनुन्यास रहे ज्ञप्ती में अनुन्यास रहे उत्पत्ति में अनुन्यास रहे बीजा बीज होने से अंकुर होगा ना अंकुर होने से बीज होगा इसको कहते हैं उत्पत्ति में अनुन्यास रहे और ज्ञंपति में अनुन्यास रहे जैसे हलनतेम और आदिरंते हलनतेम का ज्ञान होने से आदिरंत्य सहिता का ज्ञान होगा आदिरंत सहिता का ज्ञान होने से हलनतेम का इसको कहते हैं ज्ञप्ती में अनुन्यास और तीसरा हो गया स्थिति में अनुन्यास स्थिति में अर्थात वाचस्पति मत में अज्ञान जीव अनिष्ठ विवरण मत में अज्ञान ब्रह्मनिष्ठ क्योंकि विवरण वाले कहेंगे कि ब्रह्म में अज्ञान स्वीकार होने पर जीव होगा अतः जीव तो अज्ञान तो पहले से है जो अज्ञान पहले से है वो जीव बाद में आने वाला उसमें कैसे होगा दोष दिखाते हैं इसलिए विवरण वाले वाचस्पति को कहते हैं कि अज्ञान होने पर जीव सिद्धि और जीव होने पर अज्ञान रहेगा उसमें ये तो अनुन्यास तो वाले वहां उत्तर देते हैं कि जीव और अज्ञान ये कोई होता है क्या ना ये दोनों अनादि हैं दोनों अनादि है तो ये होने से ये होगा ये होने से ये होगा ये कहा दोष देते हैं उनको दोनों अनादि है उस प्रकार के समाधान देते हैं तो इसको स्थिति में अनन्यास एक आ जाता है तीन प्रकार के अनुन्यास विचार आता है किसी जो जीव उत्पत्ति के पहले ईश्वर तो है ईश्वर भी जानक ईश्वर होता है ठीक है बताओ जीवो कहने से अब ईश्वर को भी ले सकते हैं अभी अज्ञान होने से ईश्वर और ईश्वर में अज्ञान ईश्वर में क्या ना जीवो को क्यों दृष्टान्त देते हैं ईश्वर में अज्ञान स्वीकार नहीं करते मतलब अज्ञान होने से जीव और जीव में अज्ञान रहेगा ऐसे अज्ञान होने से ईश्वर ईश्वर में अज्ञान ये नहीं मानते है कुछ लोग इसलिए उसको नहीं दिखा करके जीवों को दिखाते हैं ईश्वर में अज्ञान है आधा अज्ञान है अज्ञान का दो कार्य है एक आवरण दूसरा ये जीव में आवरण विक्षेप दोनों रहता है किन्तु ईश्वर में आवरण अंश नहीं है ईश्वर में विक्षेप अंश है विक्षेप अंश है तभी तो जगत उसको दिखता है इसलिए जीव में वहां देते हैं तो वह स्थिति उत्पत्ति और ज्ञप्ति तीनों में अनुन्याश्रय का विचार होता है और यहाँ जो प्रमात्व का बाद है यहाँ केवल उत्पत्ति और ज्ञप्ति अर्थात तो प्रमा में जो प्रमात्व हुआ ये कहाँ से आया कहते हैं स्वतः अर्थात प्रमा में प्रमात्व स्वतः जैसे प्रमा उत्पन्न हुआ उसमें प्रमात्व स्वतः उत्पन्न हो गया और दूसरा हम प्रमा हमको पता चलता है कि हमको घट ज्ञान हुआ किंतु घट ज्ञान में प्रमात्व रहा यह कैसे पता चला कि अपने अपने आप का क्या अर्थ पूर्व पक्षी पूछ रहा है अनु एवं भूत प्रामाण्य किम स्वतत्व प्रामाण्य अर्थात प्रमात्व ये जो प्रमात्व हुआ इसमें स्वतत्व अर्थात निरपेक्ष अन्य निरपेक्ष का क्या अर्थ है नावत ना स्व उत्पाद्यत्व स्वत अर्थात स्वयं स्वयं को उत्पादन कर देगा ये नहीं होगा आत्माश्रे स्वयं स्वयं का जनक बनेगा यह आत्माश्रेय होता है मूल में सिद्धांत कहता है जो स्वतः ज्ञान सामग्र सामान्य सामग्री प्रयोजन न तो अधिकम गुण अपेक्षते ज्ञान सामान्य का जो सामग्री है उसी सामग्री से ही ये परमात्व बन जाएगा जिस सामग्री से ज्ञान हुआ उसी सामग्री से प्रमात्व भी आ जाएगा ठीक है में इसको कहते हैं ज्ञान जनक सामान्य सामान्य तो सामग्री मूल में दे दिया ज्ञान सामान्य सामग्री तो ज्ञान सामान्य में कर्मधारय न हो जाए इसलिए कहते हैं ज्ञान का जो जनक सामग्री तो सामान्य का अनुय जाएगा सामग्री के साथ ज्ञान सामान्य सामग्री इस प्रकार की मूल मिलेगा ज्ञान जनक सामान्य सामग्री उससे अतिरिक्त कारण अगर रहेगा अतिरिक्त कारण प्रयोज्यम प्रयोज्य जिस सामग्री से ज्ञान होता है उससे अतिरिक्त कारण अगर रहेगा प्रमात्व के लिए तब परमात्व परतत्व हो जाएगा जैसे नया एक कहते हैं सफल प्रवृति जल का ज्ञान हुआ अभी प्रमा अभी तो हमको जल का ज्ञान हुआ जल का ज्ञान होने के लिए प्रवृति चाहिए जल का ज्ञान होने के लिए नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं चाहिए किंतु उसमें प्रमात्व के लिए आगे प्रवृत्ति करेगा तो अभी जिस सामग्री से ज्ञान हुआ उसे अतिरिक्त सामग्री से प्रमात्व हुआ तो वेदांति कहते हैं कि अतिरिक्त सामग्री से जो होगा उसको परतस्तुक आ जाएगा जो की नया एक हुआ नया एक अभिमतम उसका निषेध करता है सिद्धांति मूल में कहते हैं कि न तो अधिकम गुणम अपेक्षित है अधिक कोई गुण अर्थात अधिक और कुछ भी चीज वो नहीं चाहता है जैसे नया एक लोग कहते हैं कि भूयो भूयव दर्शन अगर होगा तो प्रमात्व उसमें आ जाएगा अगर थोड़ा देख लिया जैसे रज्जू में सर्प ज्ञान हो जाते हैं, वहाँ भूई अवयव दर्शन पूरा पूरा ठीक से नहीं देख पाता है भू व अवयव दर्शन होगा तो ये क्रमा के लिए एक कारण ज्ञान के लिए भूयो अवय दर्शन आवश्यक नहीं है तो इसलिए नया कहते हैं भूयो अवय दर्शन अथवा सफल प्रवृत्ति ये सब हो गया अन्य अधिकम गुणम वेदांत कहता हैं कि अधिकम गुणम न अपेक्षित जिस सामग्री से ज्ञान होगा उसी सामग्री से प्रमात्व आ जाएगा ये सफल सफल प्रवृत्ति अथवा भू अवय सन्नी ये सब आवश्यक नहीं है टीका में अच्छा प्रमा मात्रे अनुगत गुणते प्रमाण अभाव सिद्धांत मूल में खंडन कर दिया न तो अधिकम गुणम अपेक्षित है क्यों खंडन करता है कहते हैं सकल प्रमा में एक अनुगत गुण है इसमें कोई प्रमाण नहीं है मूल में उसको कहते हैं प्रमा मात्रे अनुगत गुण अभाव सर्वत्र प्रमा होने का समय में कोई अनुगत गुण रहेगा सभी प्रमा में अनुगत होकर के ऐसा कोई गुण नहीं है ठीक प्रमा मात्रे इति सिद्धांत कहता है कि प्रमा मात्र अनुगत गुण बात ठीक नहीं है क्योंकि कहीं होता है कि प्रमा में अनुगत गुण मिलता है कहा प्रत्यक्ष प्रमाया प्रत्यक्ष प्रमा में गुण सनिकर्ष सभी प्रत्यक्ष प्रमा में सनिकर्ष रहेगा अनुमिति प्रमा में सन्निकर्ष नहीं है किंतु सभी प्रत्यक्ष प्रमा में सन्निकर्ष रहेगा इसलिए आप जो कहते हैं प्रमा माते अनुगत गुण नहीं है ये बात नहीं है कहीं हो सकता है कि प्रमा में अनुगत गुण रहेगा यदि आशंका निराशा सिद्धांति कहता है मूल में नापी प्रत्यक्ष प्रमायाम हु इंद्रिया सन्निकर्ष ये अनुगत गुण पूर्व कह रहा है प्रत्यक्ष प्रमा में भूय अवयव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष ये गुण होगा अनुगत गुण होगा सिद्धांत कहता है कि ना ये बात ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है टीका में दे दिया उक्त गुण से अनुगत प्रत्यक्ष प्रमा होगा तो भू अवय के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष ये अनुगत नहीं है उसके लिए दिखाता है व्यविचार रूपादि प्रत्यक्ष आत्म प्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से होगा चक्षु।, चक्षु के साथ रूप का भूय अवय सन्निकर्ष होगा रूप का कितना अवय है भी नहीं।, नहीं है और आत्मा का प्रत्यक्ष किस होगा मन के, तो। मन के साथ अभी मन के साथ आत्मा का भूय अवयव का सन्निकर्ष होगा नहीं होगा इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष मात्रे भू अवय के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा ये नहीं होगा इसलिए ये अनुगत गुण नहीं रहेगा अवयव ही नहीं है ही नहीं है तो भूय सनिकर्ष कैसे कहेंगे भूय अर्थात तो अधिकतर अवयव के साथ सनिकर्ष ये नहीं हुआ ये है इसलिए <laughs> जो आप अधिक एक गुण मानेंगे जो की सारे प्रमा में अनुगत होगा ऐसा कोई गुण नहीं है ये दिखा दिया है रूपादि प्रत्यक्ष आत्म प्रत्यक्ष से तद तो व व सती व व अभाव अवयर्ष सत्यक्ष अवय सन्निक अभावे प्रत्यक्ष अभाव इस प्रकार की पूर्व पक्षिका अर्थात अमय व्यति दिखाना है तो अभी हुआ क्या भूय अवय सनिक प्रत्यक्षम अभी रूपादि प्रत्यक्ष में भूय अवय सन्निक प्रत्यक्ष रहा भूय अवयव सन्निकर्षे से सती प्रत्यक्ष सत्वम तो अभी यहाँ विविचार हुआ यहाँ कौन सा विविचार हुआ भूय अवयव शनिक से सती प्रत्यक्ष सत्वम जी। अभी रूपादि प्रत्यक्ष में व्यक्ति व्यविचार हुआ मृद सत्वे घट सत्व मृद अभाव घट ये किस प्रकार की व्यविचार होगा क्योंकि मृद अभाव कहते हैं व्यतिरिक जो कारण है वो विद्यमान है तो अन्वय आ जाएगा वो विद्यमान नहीं है तो व्यतिक होगा मृद अभाव घट मृद अभाव हो गया तो व्यतिरक हो गया तो मृद अभाव घट का अभाव होना चाहिए वो नहीं हुआ इसलिए व्यतिरक का व्यविचार मृद सत्व हो गया तो अन्वय आ जाएगा आगे अगर घट हो गया तो सोचा घट हो गया तो अन्वय व्यविचार हो जाएगा तो रूपादि रूपाधि प्रत्यक्ष आत्म प्रत्यक्ष अभाव तो अभाव अभावा रहा प्रत्यक्ष हो गया तो व्यतिरिक और आगे व्यविचार हो गया टीका में कहते है व्यतिरिक व्यविचार उक्त अन्वय व्यविचार दिखाते है अन्वय व्यविचार होगा भूय अवय शनिक सत्य न प्रत्यक्ष ये दिखाएंगे मूल में कहते हैं सत्य अभी तस्मिन तस्मिन अर्थात भूय अवैव सन्निकर्ष भूय अवय सन्निकर्ष होने पर भी पीत शंख इति प्रत्यय से भ्रमत्व जो शंख को देखता है भूय अवय सन्निकर्ष है पूरा शंख को देखता है श्वेत शंख भूय अवैध सन्निकर्ष है किंतु पीत अवय करके ज्ञान हो रहा है ये जब पिल्ल रोग होने से तो कहते हैं ये अभी भूय अवयिकर्ष तो रहा अनु रहा वे विचार हो गया प्रत्यक्ष हुआ हो। होना चाहिए ऐसा ये खुद अपने से ही कह ऐसा और... नया का नया का नियम है भ्रमा तभी मानेंगे जब भू अवय सन्निकर्ष हो रहा है नहीं तो भूय अवय सन्निकर्ष नहीं होना ये भ्रम का कारण वो लोग कहते है क्यों भ्रम हो गया रजु सर्प का तो कहते हैं भूय अवय सन्नीकर्ष नहीं हुआ शुक्ति में रजत का भ्रम क्यों हो गया कहते हैं भू अव्यवस्था निकर्षण नहीं हुआ जो जो नील त्रिकोण आदि ये सब ज्ञान नहीं हुआ खाली चाक चक्र का ज्ञान हुआ तो उसको भूय अवयिकुण मानते हैं प्रमा के लिए आवश्यक है अतएव अतय का अर्थ है टीका में है अन्य व्यतिरैक व्यभिचार अन्वय व्यतिरैक व्यभिचार होने से अधिक गुण ये परमात्व का ज्ञप्ती उत्पत्ति और ज्ञप्ति में कोई हेतु नहीं बनेगा अतएव अनुमिति अनुमित प्रमायाम गुण असलिंग परामर्शादि स्थले विषय वादेन अनुमित प्रमत्वा अतएव इसलिए लिंग हेतु सद हेतु परामर्श ये अनुमिति में गुण ऐसे नया एक लोग कहते हैं तो सिद्धांत कहता कि ना ये बात ठीक नहीं है क्योंकि सदहेतु परामर्श सत्व अनुमिति प्रमाण ऐसा उनको कहना पड़ेगा तब इसमें गुण मतलब गुण हो जाएगा किंतु सिद्धांत कहता देखिये असलिंग परामर्श स्थले भी वहां सलिंग सल परामर्श रहा फिर हो गया होने पर भी कहीं प्रमा हो जाता है विषय अबाध है ना अनुमित्यादे तो धूलि पटलों को देख करके बनी का अनुमान कर लिया जी। तो सलिंग हेतु परामर्श तो नहीं रहा नहीं, नहीं रहने पर भी दईवाद कभी बनी हो जा सकता है तो होने से विषय का अगर वाद नहीं हुआ अनुमित आदे मानते तो? हैं ठीक है टीका में सती अपि सलिंग परामर्श गंध प्राग भाव अवच्छेद गंध सत्वे पृथ्वी सत्वम इस प्रकार के करता है ना पृथ्वी सत्वे सत्व पृथ्वी अभाव गंधा भाव इस प्रकार की किया तो होने से गंध प्राग भाव अवच्छेदन गंध अनुमित प्रमात्वात्भाव गंध नहीं है <सँगेवस्थ> नहीं होने पर भी गंध अनुमिति ये प्रमा हुआ यह स्वलिंग परामर्श लिंग परामर्श तो यहाँ ठीक है उत्पत्ति क्षण में लिंग परामर्श है किंतु अनुमित उसको नहीं होगा वहाँ गंध नहीं है उस क्षण में गंध प्राग भाव अवच्छेदन गंध अनुमितेर अप्रमात्वा तो अर्थात तो सलिंग सल परामर्श तो है किंतु प्रमा नहीं हुआ गंध प्राग भाव अवच्छेदन उत्पत्ति क्षण में इसको मन में रख करके अर्थात लिंग परामर्श सत्वे न अनुमिति अर्थात लिंग परामर्श सत्वे अनुमिति लिंग परामर्श अभाव अनुमित अभाव ऐसे नया ही कहेगा सिद्धांत दिखा दिया कि लिंग परामर्श तो है उत्पत्ति क्षण में किंतु अनुमित नहीं हुआ लिंग परामर्श होने पर भी अनुमिति नहीं हुआ ये कौन सा विचार कहेंगे अनुय विचार मन से निधा व्यतिरिक व्यभिचार दर्शेती असल लिंग परामर्श होने पर भी अनुमित हो गया असल लिंग परामर्श व्यतिरिक होने पर भी अनुमिति हो गया ये व्यति का विचार दिखाया ठीक है आज अंतर ओम शंकर ईश्वरनाथी देवेसांको रामनाथी देवो रामनाथी